महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व पांडव सेना पर भयानक गजसेना का आक्रमण पांडवों द्वारा पुण्र की पराजय तथा बंगराज और अंगराज का वध गजसेना का विनाश और पलायन संजय उवाच अस्तभ्यस्तो महामात्रपुत्रेण चोदिता धृष्टुम जिघा क्रुद्धा पार्षत संजय कहते हैं राजन आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर बहुत से महावत धृष्ट को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक हाथियों के साथ आकर उन पर टूट पड़े प्राच्या दक्षिणाचार्य प्रवरा गोधि अंगाभंगा पुण्राश्च माघ दास्ताम्रिप्तका मे कला कौशला मद्रा दा गजुद्य सुकुशला कलिंग सह भारत शर तोमर नाराच विष्णुमंत इमु शिशिशुषे ततः पांचाला बल भारत पूर्व और दक्षिण दिशा के श्रेष्ठ गज योद्धा तथा अंगमंग पुंड मगध ताम ताम्रलिप्त मेकल कौशल मद्रथा निशों के समस्त गज युद्ध निपुण वीर कलिंगों के साथ मिलकर वर्षा करने वाले मेघों के समान सम्रांगण में पांचाल सेना पर बाण तोमर और नाराजों के वृष्टि करने लगे गुष्ठां नागान पार्षतो गुष्ठांडे ना वे नाग त्रुओ की सारी सेना को कुचल डालने की इच्छा रखते थे और उन्हें पैरों की एडी अंगूठों तथा अंकुशों की मार से बारम्बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था यह देखकर द्रुपद कुमार धिष्ठुम्न ने उन पर नाराज नामक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी एक दस भे सठ भे अष्टा उन पर्वताकार हाथियों में से से प्रत्येक को अपने चलाए हुए दस दस और बाणों घायल कर दिया प्रक्षाद्यमान मेघैरिव दिवाकर उस समय मेघों की घटा से ढके हुए सूर्य के समान धृट को उन हाथियों से आच्छादित हुआ देख पांडव और पांचाल सैनिक तीखे आयुध लिए गर्जना करते हुए आगे बढ़े नो ध्यातर वीर नृत्यम प्रंत सूरताल प्रचोदितर नकुलाहदेव द्रौपदे या प्रभद्रका सातकित प्रत्याशा रूपी वीणा के तार को झंकारते सूरवीरों के देहे ताल से प्रेरणा लेते तथा वीरोचित नृत्य करते हुए उन हाथियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे नकुल सहदेव द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रभद्रगण के शिखंडी तथा पराक्रमी चैकितान ये सभी वीर चारों ओर से उन हाथियों पर उसी प्रकार बाणों की वृक्ष करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी बरसाते हैं स्वान्थान पी हस्तराक्षिप्य ममद्यप्य द्वारा आगे बढ़ाए हुए वे अत्यंत क्रोधी गजराज मनुष्यों घोड़ों और रथों को अपने से उठाकर फेंक देते और उन्हें पैरों से मसल डालते थे समाचि विषाण लगना चाप्य पर पेतुर्विभीषण कितनों को अपने दांतों के अग्रभाग से विदिर्ण कर देते और बहुतों को बहुत से खींचकर दूर फेंक देते थे कितने ही योद्धा उनके दांतों में बड़ी भयानक अवस्था में नीचे गिरते थे। प्रमुखे वर्तमानम तो इसी समय सातिकी ने अपने सामने उपस्थित हुए बंगराज के हाथी के मर्म स्थानों को भयंकर वेग वाले नाराज से विदीर्ण करके उसे धराशाही कर दिया तस्वर्जित पति नारा चेना सातकी सो पतभुवी बंगराज अपने शरीर को सिकोड़ उस हाथी से कूदना ही चाहता था कि सातकी ने नाराज द्वारा उसकी छाती छेद डाली अतवा घायल होकर भूतल पर गिर पड़ा इव पर्वतम् आक्रमण कर रहे थे उनका हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जान पड़ता था सहदेव ने प्रयत्न पूर्वक चलाये हुए तीन नाराचों द्वारा उसे घायल कर दिया विषा विपता कमताजीत अभ्यान। इस प्रकार उस हाथी को पताका महावत कवच ध्वज तथा प्राणों से हीन करके सहदेव पुनः अंगराज की ओर बढ़े सहदेव तो नकु वारे तांग नारा च यम दंडाभ त्रिवेनागत नागम सते परंतु नकुल के ने सहदेव को रोककर स्वयं ही अंगराज को पीड़ित किया उन्होंने यमदंड के समान तीन भयानक नाराजों द्वारा उसके हाथी को और सौ नाराचों से अंगराज को घायल कर दिया दिवा कर कर प्रख्यान अंग पतो मरान नकुलाय शू त्रिधि कई कम तो अंगराज ने नकुल पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी 800 तोमर चलाये परंतु नकुल ने उनमें से प्रत्येक के तीन तीन कर डाले तथा पांडवे नाम तत्पश्चात पांडव कुमार नकुल ने एक अर्ध चंद्र के द्वारा अंगराज का सिर काट लिया इस प्रकार महाराज अम्बलेष जाती अंगराज अपने हाथी के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा अंगा नागे नकुल गज शिक्षा गजशिक्षा में कुशल अंगराज के पुत्र के मारे जाने पर कुपित हुए अंगदेशी देशी ने हाथियों द्वारा नकुल पर आक्रमण किया चलत पता कैमुख हेम कक्षा दीप्तरिव पर्वत निषदास्ताम्रलिप्तका शरतोमर वर्षाणी विमुंचन तो सब उन हाथियों पर पता काय फहरा रही थी उनके मुख बहुत सुंदर थे उनको कसने के लिए बनी हुई रस्सी और कवच में थे वे प्रज्वलित पर्वतों के समान जान पड़ते थे उन हाथियों के द्वारा नकुल को कुचलवा देने की इच्छा रखकर नेकल उत्कल कलिंग निषद तथा ताम्रलिप्त देशी योद्धा बड़ी उतावली के साथ बाणों और तोमरों की वर्षा कर रहे थे वे सबके सब उन्हें मार डालने को उतारू थे दैक्षाद्यमान नकुल दिवाकरम इवाम्बुदय परिपेतुष संरभा पांडुपाचाल सोम काहम बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल को उनके द्वारा आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए पांडव पांचाल और सोमक योद्धा तुरंत उन ब्लेक्षों पर टूट पड़े चितां सह तब उन रथियों का हाथियों के साथ युद्ध छिड़ गया वे रथी वीर उनके ऊपर सहस्त्रों तोमरों और बाणों की वर्षा कर रहे थे कुंभा मर्माणिच दंताचे वाहम नाराचे भूषणान चम नाराचो से अत्यंत घायल हुए उन हाथियों के कुंभ स्थल फूट गए विभिन्न मर्म स्थान विदीर्ण हो गए तथा उनके दात और आभूषण कट गए तेषा मचौ महानाग चुषे सहदेव जखाना सुध भी सहदेव ने उनमे से आठ महागजों को चौसठ पहने बाड़ो से शीघ्र माँ डाणा वे सबके सब सवारों के साथ धराशाई हो गए अज्जो गति भी प्रयत्न धनुरुत्तम नकुलह नकुलंदन अपने कुल को आनंदित करने वाले नकुल ने भी प्रयत्नपूर्वक उत्तम धनुष को खींचकर अनायास ही दूर तक जाने वाले नाराचो द्वारा बहुत से हाथियों का वध कर डाला तथा पांचाल सैन्य द्रौपदीया प्रभद्रका श्रिखंडे च महानागान शिशु तदनंतर धिष्ट दुम्न सात्यकी द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रकरण तथा शिखंडी ने भी उन महान गजराजों पर अपने बाणों की वर्षा की ते पांडु धाम बुध रई हत्व पर्वता जैसे वज्रो की वर्षा से पर्वत ढह जाते हैं उसी प्रकार पांडव सैनिक रूपी बादलों द्वारा की हुई बाणों की वृष्टि से आत हो शत्रुओं के हाथी रूपी पर्वत धराशायी हो गए एवं तब गजास्ते पांडुरथ कुंजराह ध्रुताम सेनाम वैक्ष भिन्नकूला पकार उन श्रेष्ठ पांडव महारथियों ने आपके हाथियों का संघार करके देखा कि आपकी सेना किनारा तोड़कर बहने वाली नदी के समान सब ओर भाग रही है ताम ते से समालोक्य पांडपुत्रस्य सैनिका विक्षोभ नः कर्णम समुद्रोह पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उन सैनिकों ने आपकी सेना को मथकर उसमें हलचल पैदा करके पुनः कर्ण पर धावा किया इतिश्री महाभारते कर्ण परमणि संकुल युद्धे द्वांशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्णपर्व में संकुल युद्ध विषयक बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ